देवताओं ने कहा, हे भगवान, जो सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं और उनके पालनहार हैं, परम शोभाशाली और विजयी हैं, राक्षसों को ग्रसने वाले हैं, अखिल समस्त संसार के धारण करने वाले हैं और योगियों के उधार करने वाले हैं, वे अनंत महिमाशाली उन भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। सनत क ब्रह्म जी और देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान वासुदेव जी ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि हे देवगण आप सब यहां पर किस कारण आए हैं भगवान के इस प्रकार पूछने पर देवों ने कहा हे देव आप हमारी गाय सुर से रक्षा कीजिए भगवान ने देवों से कहा हे हे ब्रह्म आदि देवगण आप लोग जाइए मैं भी उस दैत्य गयासुर के पास जा रहा हूं इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वरदान देने की इच्छा से गयासुर के पास आए और अन्य देवगण भी अपने-अपने विमानों पर चढ़कर उसी स्थान पर आए भगवान वासुदेव और सभी देवों ने गयासुर से कहा कि गयासुर हे गयासुर तुम किस लिए इतना घोर तप कर रहे हो तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम सब बहुत संतुष्ट हुए हैं और तुमको वरदान देने के लिए यहां पर आए हैं अतः तुम अपने मन के अनुकूल वरदान मांगो गया सुर बोले ब्रह्म जी विष्णु महेश्वर इत्यादि सभी देवगण यदि सतहि मुझ पर संतुष्ट हुए हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सभी देवों, तीर्थों, यज्ञों, पर्वतीय प्राणों से भी पवित्र हो जाऊं। मुझको मनुष्य सभी देवताओं से भी पवित्र समझें। धर्म में रत रहने वाले ऋषि और अविनाशी शिव से भी मैं बढ़कर पवित्र होने की मेरी इच्छा है। सभी प्रकार के उत्तम वेदों, मंत्रों देवी, देवताओं से तथा सभी प्रकार के सन्यासियों और गिरस्त, धर्मिष्ठों, यतियों से भी जो बहुत पवित्र माने जाते हैं, मैं उनसे भी बढ़कर पवित्र हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। सभी देवों ने कहा कि हे गयासुर तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही वर प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर सभी देवगण गैयासुर को उन्हें देखकर और पवित्र करने की भावना से इस पर स्कर अपने स्वर्ग लोक को चले गए गयासुर के इस अनोखे और महान कार्य से तीनों लोक और यमपुरी सुनी हो गई तब इंद्र आदि देवों के साथ यमराज ब्रह्मजी के पास गए गयासुर द्वारा अपदश्य होने के कारण देवों ने प्रजापति से कहा कि हे hey, पितामह तुमने ही हम सबको अधिकार दिया था अब उसे तुम ही ग्रहण करो ब्रह्मजी ने देवों की इस प्रकार बात सुनकर उनसे कहा कि हम सब मिलकर विष्णु भगवान के पास चले यह निश्चय करके भगवान विष्णु के पास सब देवगण आए और कहने लगे हे देव हे देव आपने गयासुर को जैसा वरदान दिया है उसके प्रभाव से प्रतिदिन प्राणी उनका दर्शन करके स्वर्ग को चले जाते हैं और उसके फल स्वरूप तीनों लोग शून्य हो गए हैं देवों के इस प्रकार कहने पर भगवान वासुदेव ने कहा कि आप यज्ञ करने के लिए गयासुर से प्रार्थना करें कि वह अपना शरीर हमको दे दे विष्णु भगवान के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी सभी देव सहित उस महान गयासुर सभी देवों के साथ ब्रह्मजी को आया देखकर गयासुर ने उनको प्रणाम किया और श्रद्धा श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आदि की गयासुर बोला आज मेरा जन्म धन्य हो गया जो कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मजी मेरे घर अतिथि रूप में आए हैं आज मैंने सब कुछ पाल लिया है हे योगेश्वर योगबिंता सभी लोगों के नाथ गुरुदेव ब्रह्मा प्रभामा आप किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारे हैं मैं उस कार्य को जानना चाहता हूँ और पूरा करना चाहता हूँ ब्रह्मा जी बोले हे महाभाग गयासुर संपूर्ण संसार में घूम घूम कर मैंने जिन जिन तीर्थों को देखा है वे तुम्हारे शरीर की पवित्रता के कारण यज्ञ के लिए पवित्र नहीं रहे हैं भग परम पवित्रता प्राप्त की है अतः मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और उस यज्ञ के लिए तुम मुझे अपने पवित्र शरीर को दे दो गया बोला, हे देव देवेश आप हमारे शरीर को मांग रहे हैं यह हमारा अहोभाग्य है यदि आप हमारे इस शरीर से यज्ञ कार्य संपन्न करेंगे तो हमारा पितृकुल कृतार्थ हो जाएगा हे देव आप ही आप ही ने इस नस्वर शरीर को बनाया है और तुम्हीं ने इसको इतनी पवित्रता प्रदान की है सभी जीवों के लाभ के लिए यह अवश्य ही मैं आपको दूंगा श्वेत कल्प ने ऐसी बात सुनकर गयासूर नेगरत्य दिशा की ओर धराशायी हो गया उस समय सभी पर्वत प्रांतों में शोर मच गया देत्य ने अपने शरीर क उत्तर दिशा में दोनों पैरों को दक्षिण दिशा में कर दिया यज्ञ की सभी सामंगरी और साधनों सहित धर्मजी ने यज्ञों को संपन्न करने के लिए मानस प्रोहितों को पैदा किया उनके नाम इस प्रकार हैं अग्नि शर्मा अमरत शोनक जांजली मृदु कुमुथी वेदे कोंडिल्य धारित काश्यप कृप, गर्ग, कोशिक, वशिष्ट, तपस्वी भार्गव, परासर, कल्लू, मांडव, शृंती केवल, श्वेत, सुताल, दमन, सुहोत्र, कंक, लोकाक्षी, जेगिश्वे, दधीपबुमुख, रशब, कर्क, कत्यान, गोमिल, उग्र, सुपालक, गोतम, जयमाली, चाटुहास, दारु आत्रे, अंगिरस, उपमन्यु, गोकर्ण, गोहवास तथा शिखंडी, उमावर्त इन सब ऋषियों के अलावा और बहुत से ब्राह्मणों को भी लोक पितामह ब्रह्मा जी ने श्रृष्ट की और गैयासूर के शरीर पर यज्ञ का कार्य शुरू किया। इन सब ऋषियों में से अग्निशर्मा ने अपने मुख से दक्षिण अग्नि, गाहर आवानिय सभ्य और असभ्य नाम की पांच अग्नियों की रचना की हे देवर्षि इन्हीं पांच अग्नियों ने यज्ञ की प्रतिष्ठा की यज्ञ सभी प्रतिष्ठापना के लिए ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं दी यज्ञ के अंत में ब्रह्मजी ने पूर्ण आहुति दान के बाद अब्रत्य स्नान किया और सभी देवों के साथ यज्ञ स्तंभ को आरोपित किया उन पवित्र स्तंभ को ब्रह्म जी ने उत्तर सरोवर में निमजित करके उसी में प्रतिष्ठित भी की यज्ञ भूमि के चलायमान होने पर ब्रह्म जी चकित होकर धर्मराज से बोले यमराज तुम्हारे घर एक सीला है उसे बिना किसी वितर्क के यह लाकर उस पर दैत्य के सर को स्थित करो Gyaasur ke sarir ko nisčal istahatit kerne ke liye Yemrajne ne shila lakar uske mashtak ko rakh liya Us shila rakhne par bhi asur raja us shila sahit vichlit ho gaya Tab Brahma Adi Devo ne Rudra Adi Devo se kaha Kyi آپ is shila ko nishkal nishkal karne ke liye istit ho jayen देवों के पैरों से अक्रांत होने पर भी वह महाबलवान असुर विचलित होता रहा। तब चिंताकूल होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे अखिलेश्वर प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही मनुष्य को यश देने वाले हैं, आप ही मुक्ति भक्ति देने वाले हैं, ब्रह्मा � इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु बोले हे देव किस कारण से आप यहां पधारे हैं ब्रह्मा जी बोले हे भगवन आपकी आज्ञा अनुसार यज्ञ संपन्न तो हो गया पर गया सुर अभी अभी तक चंचल बना हुआ है हम सबों ने उसके सर पर देव रूपी कीला लाकर रखी है फिर भी वह चलायमान है